महाभारत शांति पर्व द्वांशोध्याय क्षत्रिय धर्म की प्रशंसा करते हुए अर्जुन का पुनः राजा युधिष्ठिर को समझाना वै सम्पावाच अस्मिताक्यम पुनरेवाजुन ओब्रवीण निर्भिंड अमर संद्रातर मत्युतम वैशंपान जी कहते हैं जन्मे जय इसी बीच में देवस्थान का भाषण समाप्त होते ही अर्जुन ने खिन्न चित्त होकर बैठे हुए तथा कभी धर्म से चित्त न रहने वाले अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा छत्र धर्म राज्य तप्य भवान धर्म के ज्ञाता आप धर्म के अनुसार इस परम दुर्लभ राज्य का पाकर राज्य को पाकर और शत्रुओं को जीत इतने अधिक संताप क्यों हो रहे हैं क्षत्रिया महाराज संग्रामे निधन बतम विशिष्टम बहु क्षत्र धर्मस्मर महाराज आप क्षत्रिय धर्म को स्मरण तो कीजिए क्षत्रियो के लिए संग्राम में मर जाना तो बहुसंख्यक यज्ञों से भी बढ़कर माना गया है ब्राह्मणा तपस्त्याग प्रेत धर्म विधि स्मृत क्षत्रिया संग्रामे विभो प्रभो, प्रभो तप और त्याग ब्राह्मणों के धर्म है जो मृत्यु के पश्चात परलोक में धर्मजनित फल देने वाले हैं क्षत्रियों के देश संग्राम में प्राप्त हुई मृत्यु ही पारलौकिक पुण्य फल की प्राप्ति कराने वाली है छात्र धर्म महारौद्र छ्य भरत श्रेष्ठ काले श्रेण संयुगे भरत क्षत्रियों का धर्म बड़ा भयंकर है उसमें सदा शस्त्र से ही काम पड़ता है और समय आने पर युद्ध में शस्त्र द्वारा उनका वध भी हो जाता है अतः उनके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है ब्राह्मणस राजन छत्र धर्मेण भरत प्रशस्तम जीवित लोके भी ब्रह्म राजन ब्राह्मण भी यदि क्षत्रिय धर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करता हो तो लोक में उसका जीवन उत्तम ही माना गया है क्योंकि क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्राह्मणों से ही हुई है न त्यागो न तपो मनुजेश्वर क्षत्रिय न परस्परे नरेश्वर क्षत्रिय के लिए त्याग यज्ञ तप और दूसरे के धन से जीवन निर्वाह का विधान नहीं है स भवान सर्वधर्म जो भरतर्षभ राजा मनीष निपुणो लोके दृष्ट पर भर श्रेष्ठ आप तो संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता धर्मात्मा राजा मनीषी कर्मकुशल और संसार में आगे पीछे की सब बातों पर दृष्टि है त्यक्ता क्षत्रिय विशेषण क्षितियम बद्र सन्निभम आप यह शोक संताप छोड़कर क्षत्रियोचित कर्म करने के लिए तैयार हो जाइए क्षत्रिय का हृदय तो विशेष रूप से यज्ञ के तुल्य कठोर होता है चुरी प्राप्त राज्यम अकंटक विजितात्मा मनुष्येन्द्र यज्ञवान यज्ञदान पर नरेंद्र अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार शत्रुओं को जीतकर निष्कंटक राज्य प्राप्त किया है अब अपने मन को वश में करके यज्ञ और दान में संलग्न हो जाइए इंद्रो वी ब्रह्मण पुत्र क्षत्रिय कर्मण अभवत ज्ञाती नाम पाप वृत्तीनाम झा नव तीर्न देखिये इंद्र ब्राह्मण के पुत्र हैं किंतु कर्म से क्षत्रिय हो गए हैं उन्होंने पाप में प्रवृत्त हुए अपने ही भाई बंधुओं अर्थात दैत्यों में से 810 व्यक्तियों को मार डाला तचा च कर्म पूज्यम च प्रशंसम च विषा पते तेनेद्रव समेद देवानामित न प्रजानात उनका वह कर्म पूजने एवं प्रशंसा के योग्य माना गया उन्होंने इसी कर्म से देवेंद्र पद प्राप्त कर लिया ऐसा हमने सुना है सम यज्ञ महाराजस्व बहु दक्षिण यथवे इंद्र मनुष्य इंद्र चिराज विगत महाराज नरेन्द्र आप भी इंद्र के समान ही चिंता और शोक से रहित हो दीर्घ काल तक बहुत सी दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करते रहिए मात्व तो एवं गते छत्रपूा छत्र छत्र पराम गति क्षत्रियोमणे ऐसी अवस्था में आप तनिक भी शोक न कीजिए युद्ध में मारे गए वे सभी वीर क्षत्रिय धर्म के अनुसार शस्त्रों के पवित्र हो शस्त्रों से पवित्र होकर परम गति को प्राप्त हो गए हैं भवितव्यम तथा भवित दिष्टम ही राजूल नशक्यम अवति अति वर्तितम भर श्रेष्ठ जो कुछ हुआ है वह उसी रूप में होने वाला था राजसिंह सिंह के विधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता इथि महाभारत शांति परवड़ी राजधर्मानुसाधन परवड़ी अर्जुन भाग के द्वांशोध्याय